वॉट इज द डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन नॉलेज एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन एजुकेशन क्या है तो एजुकेशन अगर हम देखें तो एजुकेशन में दो चीजें एक तो कोई भाषा है और उस भाषा के साथ अर्थ है तो पहला भाग हो गया भाषा और भाषा के साथ अर्थ दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पिलर है उस भाषा और अर्थ के स्वरूप में जीता जगता हुआ आदमी मतलब आचरण आचरण को भाषा में नहीं बताया जा सकता है आप भाषा में आचरण के बारे में कुछ बताया जा सकता है आचरण उसको जीने का स्वरूप है जीने के बारे में भी भाषा में बता सकते हैं लेकिन जीना हमेशा भाषा से अधिक है तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण पिलर है कि भाषा और आचरण भाषा के अनुसार आचरण होंगे हो जाना ही भाषा की भी अपनी कंप्लीटनेस को बताता है और आचरण की भी कंप्लीटनेस को बताता है इस प्रकार से ये दोनों मिलकर यदि मानव की चाहत सर्व मानव के चाहत न्याय की चाहत इस से जुड़ जाता है तब जाकर भाषा और आचरण का एक स्वरूप बना इसका नाम है एजुकेशन उसके बाद उसके बाद शब्द के अंडरस्टैंडिंग पूछा था क्या पूछा था अभी उसके बाद में एजुकेशन के बाद में दूसरा शब्द है ज फिर नॉलेज नॉलेज उसके बाद एक्सपीरियंस उसके बाद रियलाइजेशन तो नॉलेज क्या चीज हो गया अब अंग्रेजी में तो क्या मतलब इसका मुझे पता नहीं लेकिन अगर हम भाषा और आचरण के साथ शिक्षा संपन्न होते हैं तो ये समझ में आया कि जो शिक्षार्थी है जो बच्चा है विद्यार्थी है वो विद्यार्थी को कोई उसकी अपनी एक समझ बनती क्या समझ बनती है कि सही जीना क्या है चाहत क्या है ना उसकी एक भाषा और उसके साथ एक आचरण का उसको स्पष्टता उस होने से उस बालक में समझ नाम की चीज़ होती है अभी हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं कि जो भाषा हम दे, दे बोलते रहते हैं घर में परिवार में समाज में राष्ट्र में उसके स्वरूप में आचरण नहीं दिखा पाते हैं यदि कोई आचरण दिखता है तो वो मानव को स्वीकार नहीं होता है तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मनता है इसको लेकर यदि कोई आचरण है तो उसका हमारे पास ठीक ठीक भाषा नहीं है तो इस विधि से तीनों में ये जो व्यतिरेक हो गया क्या तीन तीन चीज़ों में भाषा आचरण और स्वीकृतियों में इसके कारण जो है वो वो बालक में कोई समझ नाम की चीज़ पैदा नहीं होती तो शिक्षा से समझ पैदा होगी जैसे नागराज जी को ये अनुसंधान हुआ उन्होंने जो एजुकेशन दिया वो हमको समझ में आता है समझने के आधार पर अब जीने की बात बनती है तो समझने के आधार पर जीना हो, होने की बात हुई है ना उसके पहले अब जब इस समझ को हम प्रमाणित करने जाएंगे प्रमाणित करने जाएंगे तो समझ का पूरा होना अनिवार्य होता है तो समझ का जो पूरा होना अनिवार्य हुआ उसका नाम हो गया रियलाइजेशन है ना और रियलाइजेशन का ही दूसरा नाम हो गया दूसरी कड़ी हो गई अनुभव एक्सपीरियंस तो ये समझ में आना है कि शिक्षा से समझ और समझ से व्यवस्था में भागीदारी और व्यवस्था में भागीदारी का प्रतिफल से जो स्वीकृति स्वीकृति से संस्कार और संस्कार से जो है वो अनुभव या रियलाइजेशन के बाद मेरे मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज़ है तो अनुभव में ही रियलाइजेशन हुआ क्या चीज का रियलाइजेशन हो गया भाई मानव क्या है जीवन क्या है अस्तित्व क्या है आचरण क्या है ज्ञान के रूप में जो भी स है वह हमको रियलाइजेशन हुआ अनुभव हो गया ये कुल मिलाकर बात बनती है ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है